देवी भागवत तीसरा स्कंद है ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा नारद यह सृष्टि का वर्णन कर चुका जो तुमने मुझसे पूछा था अब गुणों के विषय में कहता हूँ मन को एकाग्र करके सुनो सत्व गुण को प्रीतिमय समझना चाहिए सुख से प्रीति उत्पन्न होती है आर्जव, सत्य सोच, श्रद्धा क्षमा धृति अनुकंपा लज्जा शांति और संतोष ये सभी गुण निश्चल सात्विक प्रीति के उत्पन्न होने में कारण है सत्व गुण शुभ्र वर्ण है इससे धर्म में निरंतर प्रेम बढ़ता है साथ ही सात्विक श्रद्धा का प्रादुर्भाव और असात्विक श्रद्धा का तिरुभाव भी होता है तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि श्रद्धा तीन प्रकार की होती है सात्विकी राजसी और तामसी राजस्वी श्रद्धा रक्त की होती है उसके विलक्षण प्रीति उत्पन्न होना असंभव है दुख से प्रीति का अभाव होता है यह निश्चित बात है जहाँ राजसिक श्रद्धा होती है वहाँ द्वेश द्रोह कृपणता हटता इच्छित पदार्थ पाने की चिंता तथा निद्रा ये सभी अपना अधिकार जगाए रहते हैं अभिमान घमंड और मानसिक विकार ये राजस्व श्रद्धा से उत्पन्न होते हैं विद्वान पुरुष इन लक्षणों को देखकर राजस् श्रद्धा समझ लें तामसिक श्रद्धा का रूप कृष्णवर्ण कहा गया है यह मोह उत्पन्न करता एवं विषाद प्रकट करता है आलस्य अज्ञान निद्रा दीनता भय विवाद कायरता कुटिलता क्रोध टेढ़ापन अत्यंत नास्तिकता और दूसरे के दोष को देखने का स्वभाव ये तामसी श्रद्धा के लक्षण है पंडित जन इन लक्षणों से युक्त श्रद्धा को तामसी श्रद्धा निश्चित कर लें इस श्रद्धा से संबंध होने पर दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की प्रवृत्ति जग उठती है अतएव कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि वे सात्विक श्रद्धा का प्रयोग करें राजनीतिक श्रद्धा पर नियंत्रण रखें तथा तामसी श्रद्धा का सर्वथा त्याग कर दें सत्व रज और तम इन तीनों में किसी से किसी का प्रेम नहीं है ये एक दूसरे से विरोध करते हैं कहीं कहीं इनका मेल मिलाप भी हो जाता है वैसे न कहीं केवल सत्व रहता है और न रज एवं न तम ही तीनों साथ रहते हैं इससे इनको अन्योन्याश्रय भी कहा गया है नारद काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा देश राग मद असूया ईर्ष्या आदि सभी शरीर के विकार हैं जब तक ये बाहर नहीं निकल जाते तब तक मनुष्य पुण्यात्मा नहीं बन सकता तीर्थाटन करने पर भी यदि वे विकार शरीर से बाहर न निकले तो तीर्थ का फल केवल श्रम ही रहा जैसे किसान कितने परिश्रम से खेती करता है विषम भूमि को सुडौल बनाकर महंगे मूल्य से खरीदा हुआ बीज बोता है मन में उत्तम आशा लगी रहती है दिन रात खेत की रक्षा में अथक परिश्रम करता है अब हेमंत का समय आ गया खेत में फल फूल लग रहे हैं इतने में रखवाली करने वाला किसान सो गया बाघ और मृग आदि जंगली जानवर आए और सारा खेत खा गए बेचारा गृहस्थ निराश होकर बैठ गया पुत्र वैसे ही मन से विकार दूर न हुए तो तीर्थाटन के परिश्रम से केवल दुख ही उठाना पड़ता है वह कोई फल नहीं दे सकता